दिशान्ति, दिशान्ति। अब देखो ये जो प्रतिपक्ष का क्या ये क्या क्या लक्षण है इस इसीलिए सब सब गड़बड़ हो जाता है हमारे दिमाग है ना साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम यश्य सत्पक्ष हेत्वंतरम विद्य तो अभी देखो ये परस्पर सत् दो दृष्टान्त दिया था दोनों बताओ क्या दिया है दृष्टांत दृष्टान्त मतलब दृष्टांत मतलब अनुमान शब्दों नृत्य श्रावण शब्दों और शब्दों ने शब्द ओके ना? शब्द कृतगत्वात और, ए, ए, और एके एक कृतगत्वात ये दो है तो ये परस्पर ये एक हेतु है, एक है, है, है तो ये दूसरे हेतु दूसरे हेतु ये परस्पर ये इसका ये भी इसका प्रतिपक्ष है ना यस्य तो तो जिसका प्रतिपक्ष है प्रतिपक्ष क्या है ना एक अनुमान में जो साध्य है उस साध्य का अभाव तो तो को तो तो पहला, तो पहला, पहला दूसरा लीजिए तो पहला में नित्यत्व है का हेतु तो, साध्य नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए का अभाव कार्य हेतु साध्या भाव अन्यत्व है ना ये नित्य हो गया उसका अभाव हो जाएगा अनित्यत्व। अनित्यत्व अनित्व जहाँ जहाँ कार्य वहाँ है, है।, तो से, भाव है तो हो। भाव तो ना तो निश्चित <laughs> तो। साध्या साध्या अन्य साधक कार्यालय कार्य कार्यत्व ठीक और कृतकत् दोनों एक ही दोनों एक ही है ना कार्यत्व और तो दोनों को को करने करने के लिए तो करने के लिए लिए है तो तो से इस हेतु हेतु का जो जो अन्य था यह प्रतिपक्ष तो होने से ये हो जाएगा सब प्रतिपक्ष ये भी इसका सब प्रतिपक्ष देखो दूसरा अनुमान में शब्द अनित्य कार्यत्व है ना तो जो का तो तो उसका अभाव इसका क्या हो तो जाएगा को सिद्ध करने के लिए श्रावण तो यित्व तो है ना नहीं श्रावणत्व hmm. तो क्या है शब्दत्व शब्दत्व क्या है जाति जाति सामान्य है नित्य है नित्य।, नित्य होने श्रावण हो गया आपका हेतु नित्यत्व को सिद्ध है तो उन्हें से ये भी हेतु तो हो, तो हो, तो हो, तो तो तो हो है ना हेतु साध्या भाव है ना अनित साधक श्रावण हेतु वर्तते तो जिस हेतु का तो वो हेतु का नाम हो जाएगा सब प्रतिपक्ष तो ये इसका ये इसका तो, क्यों नहीं घट घट रहा था तो तो गया था गया गया गया दिया उसमें उसमें हम लोग कर रहे थे ना, उसमें ना। तो था। था। वो सात से रिवर्स लिख बाद में ठीक हो हो और एक जो पदक कृत्य में था हेतु हेतु आन्या हेतु अंतर अंतर अंतर अंतर है मतलब दूसरा मिलेगा ये ये देखो को को कितने बार आप आपको अन्य हेतु हेतु हेतुअत अन्य हेतु मैंने उस अनुमान में जो हेतु दिया गया उसको अन्य कहेंगे ना अन्य कहेंगे अन्य क्योंकि अन्य मतलब उस अन्य का अर्थ क्या है भिन्न उससे हाँ जो इस इस में जो हेतु दिया गया है ये जो तो को तो हेतु दिया गया है उससे अन्य हेतु मतलब भिन्न हेतु तो उसका नाम हेतु अंतर. है हेतुअत हेतुअंतर तो ये हो गया अब देखो ये ये ये किताब में इतना भूल है क्या करेंगे मैं मैंने सोचा कि ये तो छोटा पुस्तक है और मेरा जो था बहुत पुरानी है यही पुस्तक लेकिन उतने उतना गलती नहीं थी तो इसमें इतना गलती है हाँ हजार है इसलिए कल देखो कल चक्रा खा चक्कर खा गया हाँ। अब जाकर देखा तो है ये पुराना पुस्तक में ठीक ही ये गलती होने के कारण कल ये नहीं बढ़ता है तो उसमें था बन्याधि साध्य देखो ये कहते बन्याधि वारणा साध्या भाव थी ये एक साधना दे दिया देते हैं मूर्खों को एडिटिंग करने के लिए और जो एडिटर है तो उनको देखना चाहिए जो संस्कृत जानने वाला ये बिना बिना संस्कृत जानने वाला ये, ये इसका एडिटिंग क्या है <laughs> क्योंकि उसका अर्थ कुछ नहीं बढ़ता है ना तो इसलिए देखो पूरा पुस्तक में कितना बढ़िया दिया बन्यादि साध्य धूमस्य बारणा साध्य अभावी च ऐसे दोनों कोला ये अभाव दे दिया एक साथ में आम ढूंढते हैं अब घटता ही नहीं अब तो उसमें जो जो बन्यादी वारणाय ना तो उसको ऐसे लिखना चाहिए बन्यादी साध्य धूमस्य वारणा ऐसे ही होते हैं। बनियादिषाधूम से बार साध्य और देता है अभाव अभावी ऐसे <coughs> अभी देखो कल घटाएंगे अब दोनों अलग अलग करेंगे देखो हम्म देख लिये अभी देखिए ये कहते हैं कि बन्यादी साध्य में धूम धूम से है धूम ये सद हेतु है उसमें सत प्रतिपक्ष का आरोप हो जाता है कब ना साध्य पद न देने से है ना नशे साध्याभाव साधक हेतुअतरम है, है ना उसमें साध्य पद हटाइए क्या हो जाएगा अभाव साधक हेतुअतरम विद्यते सशक्त परीक्षा ऐसे कहेंगे तो लीजिए अभाव साधक साध्य कुछ नहीं कहा तो ना इतना हो गया अभी देखे। ये समझना अभाव साधकम हेतुअतरम समझ ना तो जब अभाव साधक में इतना ही हम कहेंगे तो किसका अभाव हो हमको कोई मतलब नहीं है ना हम लेंगे लेंगे नेंगे हाँ, तो है तो सदेतु कहते है तुझे। <coughs> ना तो साध्याभाव साधक नहीं नहीं आ, अभाव साधक हेतु है, है ना तो, तो जैसे यहां पे हो गया था साध्य साध्य तो बनी को हम ऐसे लिख सकते हैं भाव ऐसे हाँ, बने अभाव का अभाव है ना बनी अभाव का अभाव का क्या है बनी तो बनी वही है बनमान हमें साधु को हमें ऐसे ऐसे लिख, लिख देंगे समझा ना तो ऐसे करेंगे तो ये यस... कहता है कि अभाव का साधक भावे भाव का अभाव यहाँ तो गए ना अभाव का अभाव है तो यहाँ तो भाव को एक लीजिए तो उसका अभाव का अभाव जो हो गया अभाव हो गया अभाव का साध्य का अभाव कि किसका अभाव उसने कुछ नहीं कहा हमें वन्यभाव का अभाव ले लिया उसको सिद्ध करने के लिए ये जो धूम हेतु है जैसे बनने को धूम हेतु सिद्ध करता है इसका तो बनिया ना तो उसी प्रकार ले लिया, तो उसको सिद्ध करने के लिए हम लेंगे का आलो का, का, का बनी को सिद्ध करेगा ना नहीं, नहीं करेगा नहीं तो आलो को आलो को क्या होता है ना था था। ए, ना? ना था था। को है ना आलो है तो ये आलोक बनी को सिद्ध करेगा क्योंकि जहां जहां प्रकाश है वहां वहां बनी बनी का ही प्रकाश होता है और किसी का नहीं है है ना तेज का ही प्रकाश होता है तेज का एक रूप बनी तो भले ही हमें वो निमित्त को लेकर उपाधि को लेकर ये कहते भौमादि में रहते हैं इसलिए इसका नाम है बनी ले, लेकिन ये तेज है तेज का ही प्रकाश होता है जहां जहाँ प्रकाश देखेंगे वहां तेज होगा ऐसे को, कोई भी जगह जगह नहीं है आप बोलेंगे अंधकार रात में हमें रखना रख दिया कोई कुछ है न ज्वेल्स रखा है तो उसका अंदर से उजाला निकलता है प्रकाश होता है तो वहाँ तेज है तो न करजम गया ना कलान हाँ, से जो है तो ऐसे ही, वैसे ही। तो ने से देखो एक तो अंतर हो गया ना, नहीं दो में तो से अंतर ये तो, ये भी भाव, ये को भाव को नहीं अभाव सीधा करता है हो गया ना ये अभाव अभाव ये हो गया ये एक चीज है इसको क ले लीजिए क का अभाव को सिद्ध करने के लिए आलोक तो, है ना तो होने से यस्य हेतु विद्यते सह हे ना नहीं। अभी दे दो साध्य का अभाव होने के कारण ये धूम हेतु अभी सत बन जाता है असध्यतु समझ आ रहा है ना नहीं आ रहा है अभी साध्य पद दे देंगे तो अभी देखो अभी ये धूम हेतु असद, असद हेतु नहीं होगा उसका प्रतिपक्ष नहीं रहेगा ये आलोक है तो उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो हम लेंगे अभाव साध्य अभाव क्या हो गया साध्य हो गया नहीं। बनी बने अभाव हृदय है ना तो साध्या अभाव हृदय कि मैं? ए, आयु गो। आयु गो। नहीं नहीं है है है बनी ना अरे yep. तो को में का अभाव तो तो आलोक आलोक रहेगा सीधा नहीं कर पाएगा है ना नहीं तो अपने से साध्य पत्र दे देने से तो ये धूम हेतु तो जो असत प्रतिपक्ष सत प्रतिपक्ष हो जाता था क्योंकि इसका प्रतिपक्ष हेतु ये विद्यमान था तो अभी ये सब प्रतिपक्ष बनेगा क्योंकि हेतु तो आलो को, को जब भी भी ये करेगा ये भी आलोक है धूम के समान धूमो के समान जहां जहां आलो को रहेगा वहां वहां बनी रहेगा बनी रहेगा तो निशे अभी साध्य पद दे, दे देंगे साध्याभाव को ये सिद्ध नहीं करेगा बनी का साथ रहेगा बनी का अभाव में ये नहीं रहेगा ये सत्यक्ष नहीं बनेगा तो साध्य पद देना ही चाहिए तो घट गया और दूसरा ये कहते हैं कि अभावी थी साध्या अभाव उसने जोड़कर साथ में दे दिया हमें चक्र खाते हैं है तो अभाव अभी अभाव पद को हम नहीं देंगे सत्र प्रतिपक्ष हेतु में अभावद हटाइए क्या हो जाएगा हाँ, तो जब ये कहेंगे यहां पर हम साध्य का साधक को अन्य हेतु के द्वारा सिद्ध करेंगे का हाँ हेतु तो सीधा वही हो जाएगा ऐसे ही तो क्या हो गया साध्य, साध्य।, साध्य।, साध्य।, का साध्य। है ना नहीं अभावेंगे साध्यता साधक हेतु साध्य क्या है बन्नी। बन्नी। बन्नी। बन्नी। मैंने अभाव नहीं कहा अभाव न देने नहीं। से अभाव नहीं देंगे तो अभी, अभी प्रतिपक्ष साध्य तो को सिद्ध करने के लिए हमें पर्वतो बिमान आलोटा आलोता धूम हेतु सद हेतु है वो प्रतिपक्ष सत प्रतिपक्ष नहीं बन सकता है लेकिन एक विशेषण अभाव होने के कारण ये होता है हम दे देंगे अभाव साध्या दे देंगे है ना? हेतु हो साध्य का का अभाव, बनी का अभाव बनी को सिद्ध नहीं कर पाएगा, नहीं, नहीं, कर पाएगा।, नहीं, कर पाएगा। हाँ, नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाने से तो उसका प्रतिपक्ष नहीं मिलेगा तो सब प्रतिपक्ष नहीं होगा सद हेतु है ना समझ में आया अभी दोनों घट गया होता है दोनों हम ही होते हैं। पुराना पुस्तक में बहुत सुंदर है लेकिन फट गया उस मैं साइज के रखता हूँ इसको बार बार नहीं देखता हूँ इसलिए आ, ऐसे पेपर भी टूट जाता है कितना पुराने वोटोकॉपी कर टूट जाता है इसलिए इसको खाली सहारा के लिए रखता हूँ उसको देखता हूँ लेकिन उसमें इतना गड़बड़ी है तेज तेज है है ना जैसे में तो तो, जैसे तो तो तो रहेगी चंद्रमा की किरण आगे आगे पढ़िए पढ़े बोल देता लेकिन पढ़ेंगे मुक्तावली में आ जाएगा ये चंद्रमा तो तेज है प्रकाशमान है तो वहाँ कैसे वो शीतल है, है, ना? एक ये है वही वैसे ये कहते हैं ये कहते हैं कि चंदनम शीतलम लोके चंदना चंद्रमा चंद्र चंदन मध्ये शीतला साधु है ना जब ग्रीष्म काल में अत्यंत अत्यंत रौद्र के कारण आपको बहुत गर्माहट होता है तो उसमें आप क्या करते हैं चंदन लेपन करते हैं वो शीतल देता है तो हमें चंदन यात्रा है ठाकुर जी का तो चंदनम शीतलम हम लोग चंदना भी चंद्रमा चंदन से और शीतल चंद्रमा है ना कभी हाँ कभी कहते हैं हम लोगों को गर्मी होता है तो हम लोग चंदन लेपन करते हैं लेकिन उससे गर्मी जो प्रेमी प्रेमिक प्रेमिका होते हैं ना उनका जो विरह है वो ये ग्रीष्म प्रचंड रुद्र से भी और उनका विरह इतना शरीर को तपा देता है वो खाता है नहीं पीता है नहीं सूख जाता है अपना आप तो वो चंद्र को देखने से उसका मन में जलन आता है इतना शीतल वो है शरीर इतना तेज ये होता है गर्म हो जाता है तो विरह के कारण जैसे हम कहते हैं ना राधारानी का विरह गोपियों ने पूरा झुलझ पूरा पतल पतली हो गई भगवान का विरह से और ये कहते हैं चंद्र और चंद्र ये दोनों शीतल करते हैं ठंडा करते हैं और ये दोनों में से शीतला साधु संगति ये पूरा अंदर से ही आपका गर्माहट को उड़कर फेंक देगा साधु संगति तो गर्म किस लिए किस लिए होता था आपको मान लीजिए ज्येष्ठ महीना है तो रौद्र है ना तो स्पर्श है उष्ण स्पर्श है तो वो द्वंद्व है द्वंद्व तो ना उष्णों को आप ग्रहण करिए ना शीतल को ग्रहण करिए अथवा दोनों को जैसे ही शीतल को आप स्वीकार करते हैं उसी प्रकार गर्म को, को भी स्वीकार करिए आपके लिए गर्म नहीं रहेगा हम कहते गर्मी है तो आप देखेंगे वो ज्येष्ठ महीने में छात का ऊपर एक छोटे छोटे बहुत बारी कीड़ा केवल उसी ताप से उत्पन्न होते हैं वो और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा वो मर जाएगा अपना उतना ताप में है तो आप अनुमान लगे सूर्यमंडल में भी लोग होंगे जीव होंगे उस ताप विशिष्ट शरीर उनका होगा सूर्य हाँ उनके लिए उनका तो वही है और वो अगर नीचे आएंगे ना कम टेम्परेचर में तो फ्रीज फ्रीजिंग हो जाए पूरा मर जाएंगे वो नहीं होंगे जन्म नहीं होंगे तो इसलिए फिर हम कहेंगे साधु <coughs> संघ से ऐसे ही ये होता है तो उसका जो कारण है अविद्या वो नाश कर देता है तो ना आपको प्रेमिका रहता है ना प्रेमिका रहता है ना रुद्र रहता है इसलिए शीतला साधु संग अरे वो तो जला देता है अरे जो आंसू है ना इतना गरम निकलता है आ, बहुत गरम गरम है है है ओ आप अनुभव होगा जो ये निकलता है ना वो पूरा एकदम अलग कि कि पानी मेरे आँख से निकल रहा है तो हाँ खुशी में आनंद आश्रू है वो तो आनंद आश्रू है, तो है। चलिए हमारे था सतप्रत पक्ष हाँ आश्रय सिद्ध स्वरूप सिद्ध दो हो गया था स्वरूप सिद्ध होगा तो क्या था ना हाँ तो हाँ तो ये पदकृति पदकृति करेंगे चलिए अभी ये कहते हैं पक्ष हेत्वाभाव स्वरूप सिद्ध पक्ष में हेतु का अभाव का नाम ही स्वरूपासिद स्वरूप असिद असिध मतलब क्या है असिध मतलब अभाव अभाव, अभाव। वो वहां उस स्थान पर नहीं है अपने स्वरूपेण जैसे आप स्वरूप से यहाँ विद्यमान है है ना स्वरूप से आपका विद्यमान आपका कमरा में है मंदिर में है ऐसे ही तो यह पक्ष में हेतु का स्वरूप जो अभाव है तो उसका नाम है स्वरूपा तो जब पक्ष में नहीं रहेगा तो पक्ष धर्मता नहीं होगा और, और ये कहते हैं कि व्याप्ति से विशिष्ट होकर जो पक्ष धर्मता होगी वही परामर्श है और परामर्श से अनुमित होती है ऐसे कहते हैं तो पक्ष में अगर हेतु नहीं रहेगा तो पक्षधर्मता नहीं होगी ना इसको पक्षधर्मता नहीं कहा जाएगा नहीं। नहीं। रहना ये तो पक्षधर्म था और ये पक्षधर्मता व्याप्ति से विशिष्ट धूम और बनी के माँ हेतु साध्य का जो व्याप्ति है व्याप्ति से विशिष्ट होकर अगर पक्ष धर्मता होगी तो वही वही अनुमिति का साध होगा तो पक्ष हेतु देखो ये कहते हैं स्वरूपा सिद्धि फिर कहते हैं सिद्ध भावे, भावे. है, शिद्धे शिद्धे तो ना? है ना ऐसे सिद्धावे नावे क्या लिखा है है ना सिद्धि नहीं है सद हेतु अभावे देखो वो पता नहीं वो क्या है वो एक अंधा को दिए उसको एडिटिंग करने के लिए हम्म कर अभावे रहे अभावे अतिव्याप्ति पक्षहेतु तो आप उसमें तो पक्षपद हटाइए है ना सदहेतु में अभी लक्षण चला जाएगा ये जो स्वरूप है ये क्या है ये ये दुष्ट हेतु ना सदहतु हे है <coughs> <coughs> हाँ, स्वरूपिदेतु दुष्ट हेतु दुष्ट, दुष्ट, दुष्ट का नाम है ना? ये कहता है ये ये कि अभी आपका लक्षण सद हेतु में जा रहा है कैसे ना आप पक्ष पद लक्षण से हटाई पक्षे हेतु है, है ना न ऐसे ये लक्षण तो आप पक्षपद ना दीजिए है ना तो पक्षपद हटाइए उसे तो क्या हो तो जाएगा हाँ। इतने ही लक्षण करेंगे तो भाव ठीक है ना तो पर्वतो बन दुमाको है नाव दुम है बनी अभाव है बनी भाँ भाँ भाँ है का ना नहीं भाव है ना ये कहते हेतु अभाव देखो धुमा में रहता है, दुमादा। दुमादा भाव है ना असधेतु है आपने कहा कि हेतु का अभाव है जो स्वरूपा सिद्ध है यहाँ पे हेतु का अभाव है धुमादि में हृदादि में है ना तो ये दो तो दो हो गया।, चला गया? लेकिन आप दे तो क्या अभाव होने के कारण में हेतु का अभाव होना ही स्वरूपा सिद्ध है था। अभी ये कहता है कि अब इसको जांच करो ये दो तो हेतु पक्ष में रहता, ना नहीं रहता है नही रहता है ना पर्वतो ये बनी है पर्वतो ये पक्षे, पक्षे है तो पक्ष में ये धूम रहता हुआ तो धूम के साथ व्याप्ति का जो विशिष्ट है वही पर्वत पर्वत में तभी हमें सिद्ध करेगा अगर नहीं है धूमा उसमें नहीं है तो बनी कैसे सिद्ध करेंगे नहीं दाता। नहीं दाता। तो पक्ष में अभी देखना है कि पक्ष में हेतु का अभाव है पक्ष में यहाँ पे हेतु का अभाव है में में का अभाव है है, ना? ये का में में पक्ष हेतु अभाव लेकिन ये हेतु में पक्ष पद पक्ष में में धूम रहता है धूम नहीं नहीं रहता, बनी सिद्ध नहीं करता है। फिर कहते हैं घटादि अभाव घटादि अभाव आया, हेतु पद हेतु हेतु पद हटाई पक्षे है है ना फे फे फे फे फे फे फे ना नहीं पर्वत तो, तो इस पक्ष में आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं है? पर तो है? पर्वत पर... मैं पूछ रहा हूँ इस अनुमान से आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं सिद्ध करना चाहते हैं तो किसके द्वारा धूम के द्वारा तो जो पक्ष लेंगे जिस पक्ष में जिसको सिद्ध करना चाहते हैं और वो जो हेतु है हे, उसके अतिरिक्त और सभी चीज को अभाव मानना है ना तो पर्वत में घटपटादी का अभाव है है ना? एक घटपटादी इसका अभाव है आपने कहा कि पक्षे अभाव सद हेतु है, है ना तो घटपटादी का अभाव है पक्ष में तो होने से तो वहां वो हेतु है सब तो प्रतिपक्ष है सुर्पासिद है तो आपका सद हेतु में लक्षण चला गया है ना नहीं समझ में आ आना नहीं हो गए तो आप दे दो हेतु पद दे दीजिए है ना? ना तो पक्ष में हेतु अभाव तो पक्ष में कभी नहीं मिलेगा सद हेतु धुआं पक्ष में रहता है लेकिन जो स्वरूप नहीं रहता है इसलिए कहते हैं ये जो स्वरूपा अभी ये चार प्रकार का है ना चार प्रकार का है ये कहते हैं क्या क्या है हाँ शुद्धा सिद्ध शुद्धासि� विशेषण विशेषण विशेषण विशेष चार है शुद्धा सिद्ध भागा सिद्ध विशेषण सिद्ध विशेष सिद्ध शुद्ध रूप में अपना स्वरूप से तो वो पक्ष में नहीं रहता है तो उसका शुद्धा सिद्ध है इसलिए कहते हैं देखो दृष्टांत हैं। स्वयं स्वरूप सिद्ध है शुद्धा <coughs> सिद्ध भागा सिद्ध विशेषण सिद्ध विशेष सिद्ध भेदे नतुर्विद तत्र आद्य उपदर्शित पहला मैं तो अनुमान में दे दिया क्या प्रसिद्ध ये कहते हैं शब्द गुण चाक्षुषत्वात् चाक्षुषत्व चाक्षुसत्व क्या है रूपत्व शब्द में रहेगा रूपत्व कहाँ रहेगा रूप में रहेगा तो पक्ष में है ना शब्द नित्य शब्द है पक्ष है पक्ष में सु, अपना स्वरूप से वो पूरा शुद्ध रूप से वो नहीं है है ना? तो होने से ये कहते हैं प्रथम जो पहला है तो उपतत्र आद्य उपदर्शित है मूले मूल में उसको देखा चुके हैं और द्वितीय यथा उद्भूत रूपादि रूपादिचतुष्ट गुण रूपत्वात इत रूपत्व हेतु तो हो पक्ष एक देश आवृत्ति न भागे स्वरूपा सिद्धत्व तो। अभी देखो अभी हेतु जो है अभी एक अंश में रहेगा पक्ष का एक अंश में रहेगा और एक अंश में नहीं रहेगा तो भाग भाग मतलब अंश है है ना तो एक भाग में रहेगा दूसरी भाग में उसका अभाव रहेगा तो उसका नाम है भाग असिध एक भाग असिध एक भाग में नहीं रहता है तो दूसरा देखो ये कहते हैं ये कहते हैं रूपादि रूपाधि चतुष्ट देखो चतुष्ट गुण पत्तुराद, पत्तुराद, तो है। रूप तो क्या, क्या रस ये हाँ। चारे ने? रूप रस गंध और रूपाधि चतुष्ट है? हाँ। रूपा तो रूपा, रूपा है? है तो रूप रूप गुण है तो गुण में रूप रहता है जहा जहा है वहां वहा गुण है वहाँ तो जहा जहा रूपत्व है रूपत्व रूपत्व जहाँ जहाँ है मिलेगा आपको तो वहाँ वहाँ गुणत्व मिलेगा गुणव गुण मिलेगा तो मिलेगा गुड़ मिलेगा तो मिलेगा देखो जहाँ जहाँ का अर्थ तो समझ में आ रहा है ना जहाँ जहाँ रूपत्व है वहाँ वहा गुण रहेगा ना नहीं रहेगा रहेगा नहीं रहेगा देखो जहाँ रूपत्व है रूपत्व तो है ना तो रूप तो कहा रहेगा रूप रूप रूप रूप, रूप एक है लेकिन रूप तो तो तो तो तो खुद गुण है है? है, ना? तो वही कह रहा रहा कैसे तो कैसे ये करेंगे? देखा, कैसे अभ्याप्ति हो रहा है? देखो आप, हाँ। तो वहाँ पे तो रूप है इसमें रहेगा है? है ना? रासर। रासर ये और जो है, ए, में रूपत्व तो रहेगा ना नहीं रहेगा आपने कहा कि की रूपत्व तो है गुणत्व गुणत्व तो है लेकिन इसमें रूपत्व है तो तो। सब तो है साध्य हमेशा अधिक देश में होना चाहिए हेतु कम देश से होना चाहिए कि बराबर में होना चाहिए तभी वो साध्य को करेगा तो इसलिए ये ये ये ये ये कहते रूपत्व। रूपत्व इसी में में में ही में ही एक एक देश, देश आपका पक्षता है है। रूप रहता और अन्य भाग में रूपत्व हेतु तो नह, नहीं रहता है ना? है ना? इसलिए ये कहता है रूपचतुष्ट गुणवादेप हेतु पक्ष एक आवृत्ति आवृत्तिकृत्तिकर्थ एक, ए, एक, है। एक, तो, एक में रहता है एक दे नाये दे नाये नाये नहीं रहता है एक में नहीं रहता है मतलब एक में रहता है न तोने तो से हेतु तागे स्वूप लेके स्पर्श इस में इसका आवृत्ति है स्वरूपेण आवृत्ति भाग में असिद्ध हो गया तो उसका नाम है भागा सिद्ध समझ में ऐसे ऐसा ही हेतु तो, तो साधु को सिद्ध करेगा पक्ष नहीं सही हेतु रूपत्व हेतु गुणत्व को सिद्ध कर रहा है देखो गुणत्व इसमें भी है इसमें भी है इसमें भी, भी है इसमें भी, है, भी, है। इस भी है। लेकिन को केवल इसमें ही सिद्ध कर रहा है ऐसा नहीं हो सकता है ना एक भाग में ही सिद्ध कर रहा है अन्य भाग में सिद्ध नहीं कर रहा है तो इसलिए इसका नाम है भागा सिद्ध है भाग तो फिर तीसरा लीजिए एक कहते हैं हाँ विशेषाह तो एक तृतीय यथा वायु वायु प्रत्यक्षवत्सती स्पर्शवेंतक्ष ऐसे अभी पक्ष में तो को हमें करेंगे है ना प्रत्यक्ष विशेषण तो रूपवत्ती स्पर्शत्व है ना तो ये स्पर्शवत्व यह है इसका विशेषण दे दिया रूपवत्वी तो देखो स्पर्शवत्व तो वायु में है इसलिए प्रत्यक्ष हो रहा है लेकिन रूप वायु में नहीं है है ना तृतीय का क्या नाम था विशेष विशेषण है ना ये जो रूप रूपवत्व ये कहाँ रहेगा रूपवत्व तो कहाँ पे रहता है रूप कहा रहता है रूपा तो रूपा रूपा नहीं, रूप, रूप रूप कहा है? रूप का अर्थ रूप है जक्षु में नहीं है चक्षु ही रूप वाला ठीक तो है ठीक ठीक है है है चक्षु में भी ये रहता है लेकिन कहाँ कहाँ रूप रहता है मैं पूछ रहा हूँ अरे पृथ्वी जब तेजाई में नहीं रहता है ये तीन में रहता है में नहीं है तीन रहता है, है और आगे जो जो सात पदार्थ उसमें उसमें उसमें नहीं नहीं रहेगा, रहेगा। तो तो तो में अभी रूप वाला होकर जो स्पर्श वाला है इस प्रकार प्रत्यक्ष वायु में है ये कहता है ये कहता है, ए, कहता है। लेकिन ये विशेषण इसमें नहीं है आसे तो, आसे ये विशेषण आपका पक्ष में नहीं है विशेषण ये विशेष है ये तो है स्पर्श वायु में है विशेषण हाँ। लेकिन ये जो विशेषण जो अभाव हो गया ये ये है विशिष्ट एक शब्द सुने विशिष्ट विशिष्ट का अर्थ क्या है विशेष विशेष प्रकार में तो उसको तो यह कह विशेष प्रकार मतलब क्या है समथिंग स्पेशल क्या है वो, है? क्या है वो? <coughs> अरे वो देखो, देखो, देखो, देखो हम्म बाकी से जो बहन है ना तो वही है धातु है ना विशेषणे नष्टी पृथक करता है विश्व नष्टि मतलब तो पृथक करता है इसलिए इसका नाम है विशेषण विशेषण अन्य से हम अनेक घट रखा हुआ है तो हम कहेंगे ये रक्त रक्त। तो विशेषण दे दिया रक्त। रक्तवान घट जो है ना उसी को लाएंगे तो अन्य से व्यावृत कर दिया विशिन्ष्टि पृथक कर दिया तो अब सब कर सब अलग कर देकर केवल के रक्त घट उ लेकर आया ना? अरे इतना देर क्या लगा रहे हैं न मैं ढूंढ रहा था रक्तघटे तो देखो जब विशेषण विशिष्ट बुद्धि होती है ना तो विशेषण के कारण विशिष्ट बुद्धि दंड दंडी पुरुष दंड यहाँ पर विशेषण है तो दंड अगर नहीं है तो पुरुष पुरुष ही है।, है ना उसी प्रकार तो विशिष्ट बुद्धि के प्रति विशेषण ज्ञान कारण है तो जब विशेषण अभाव, तो अभाव, तो अभाव हो जाता है ना विशिष्ट बुद्धि नहीं रहती है ना विशिष्ट के विशिष्ट के प्रति कौन कारण है विशेषण ज्ञान है ना तो यहाँ पे विशेषण अभाव हो गया तो विशिष्ट अभाव ये हो गया पूरा ये ये हाँ स्वरूप सिद्ध स्वरूप क्या है वर्षोत्तम का ये अभाव हो जाता है है क्योंकि देखो विशेषण होने से विशेष विशेषण अभाव हो गया अभाव होने से तो का अभाव तो अभाव होने से पक्ष में ये इतना पक्ष तो अभाव हो गया। तो विशिष्ट का हो गया। नाम जो स्वरूप स्वरूप भीश... में हम जाते हैं तो यहां का अभाव है इसलिए चारों में से विशेषण ये भी स्वरूपिद्ध है स्वरप्रसिद्ध कैसे हुआ समझ में आया स्वर ये तो ये तो एक भाग में तो रहता है ना ये तो इतने ही तो स्पर्शवत्व तो, तो रहता है वायु में बोलो तो प्रत्यक्ष है तो सिद्ध करेगा ये कहते नहीं ये विशिष्ट ज्ञान है रूपवत्व सत्य स्पर्शवत्व में ये जो हेतु है ना ये विशिष्ट ज्ञान है इस विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान ही कारण है तो विशेषण का जो अभाव हो जाता है विशिष्ट का पूरा अभाव हो जाता है विशिष रहने पर भी विशिष्ट नहीं रहता है नहीं तो पूरा, पूरा अभाव हो गया। तो नहीं अर्थात हेतु ये, ये, पूरा हेतु है ना ये तो इतना हेतु का अभाव हो गया जब पक्ष में हेतु का अभाव हो गया स्वरूप सिद्ध हो गया समय है ना आ गया तो ऐसा फिर कहते हैं चतुर्थ नहीं तुरियो यथा विशेषण विशेष वैपरीत देखो यहाँ पे जो कहा नायु प्रत्यक्ष अभी ये जो हेतु को आप उल्टा दीजिए रूपवत्वम् इसको विशेषण विशेषण विशेषण बनाइए बनाइए ये, इस, ये, हो ये हो हो जाएं। जाएं। तो ऐसे करो ऐसे करिए अभी अभी विशेषण आ सिद्ध हो जाएगा है ना कहेंगे वायु प्रत्यक्ष रूपवत्वम है ना तो ऐसे ही लेंगे तो ये भी ये भी अभी प्रयुक्त विशिष्ट तो पे अभावेश रूपवत्व रूपवत्व स्पर्शवत्व रूपवत्व ये हो गया आपका पहले विशेषण yeah. <literalisation> ये विशेषण है ना ये विशेषण तो विशेषण पहले होगा ये एक ये दो तो इसको पहले प्रयोग करेंगे स्पर्शवत ऐसे कहेंगे वायु प्रत्यक्ष है विशेषण तो है तो और विशेषण नहीं है पक्ष में ये जो है पर, है। तो नहीं नहीं नहीं नहीं ये ये है है देखो भले ही विशेष जैसे ये विशेषण अभाव होने से विशिष्ट अभाव होता है तो विशिष्ट अभाव उभय तो अब विशेष अभाव हो जाएगा तो विशिष्ट बुद्धि रहेगी विशेष विशेषण उभय विशिष्ट बुद्धि के प्रति कारण है ना तो खाली अगर विशेषण हो विशेषण ना हो तो विशिष्ट बुद्धि हो जाएगी क्या तो यहाँ पर ये कहते हैं विशेषण बुद्धि जैसे विशिष्ट बुद्धि के प्रति कारण है उसी प्रकार विशेष्य बुद्धि भी विशेष नहीं तो किसका विशेषण है नास रहे है तो है ना? विशेषण तो तो तो विशेषण विशेषण का ही आ नहीं सकता है।, नहीं? नहीं तो हाँ, है तो उसको क्या ढूंढेंगे आकाशकमल नहीं है तो उसने सूरज रखे समझ में आया ना नहीं अभी यहाँ पर विशेष का अभाव है विशेष होने से विशेष अभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव है ना? यहाँ पर विशेषण अभाव अभाव होने से ये भी स्वरूप सिद्ध का एक एक पर्याय है एक भाग है तो उनसे अभी विशिष्टा भाव तो जब विशेष का अभाव हो गया तो विशेषण विशिष्टा भाव हो गया विशिष्ट हो हो गया गया आपका हेतु है <coughs> तो हेतु हेतु है है तो का का का अभाव हो गया। में हेतु का अभाव होने से ना भाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव इस प्रकार ये कहता है इति आश्रय सिद्धिर्नाम पक्षता अवच्छेद विशिष्ट पक्ष अप्रसिद्धि मैंने कल बताया था कि आश्रय सिद्ध का लक्षण होता है पक्षता अवच्छेद विशिष्ट है न पक्षता का अवच्छेद विशिष्ट हम्म एक तो आश्रय सिद्धिर्नाम पक्षता अवच्छेद विशिष्ट पक्षता अप्रसिद्ध ओह सरी मैं पदकृत न्याय में असिधते पदकृत तस्वीर स्वरूप सिद्धत्व तो, तो नहीं। नहीं। पागल भी हो गया स्वरूपा सिद्धत्व स्वरूपा सिद्धत्व तो विशेषण अभाव प्रयुक्त इति बोध्यम है ना तो व्याप्यत्व व्याप्य आसी कल समझाए न ने ने ने ने ने। या फिर एक बार चल के उनके साथ थोड़ा वो कराते है बढ़िया तेज तर्था। के तेज करके खूब नाचते